श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा तो अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशोक नष्ट हो चुके थे अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया कुशल मंगल पूछा तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंदर स्पान करते रहते हैं कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है प्रभो वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं उनके अमंगल की आशंका ही क्या है भगवान आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। के कारण होने वाली जाग्रत, स्वप्न, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंचा ही नहीं पाती। दूर से ही नष्ट हो जाती है आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ द्रौपदी ने कहा हे रुक्मणी भद्रे हे जाम्बुवती सत्य हे सत्यभामे, कालिंदी सैभ्य लक्ष्मणे रोहिणी और अन्यान्य श्रीकृष्ण पत्नियों तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी जी जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिष्यपाल के साथ हो इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए क्यों न हो जगत में जितने भी अजेय वीर हैं उनके मुकुटों पर उन्हीं की चरण धूली शोभायान होती है द्रौपदी जी मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं सत्यभामा ने कहा द्रौपदी जी मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने वृक्ष रात जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण लड़ गए अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा भागदान कर चुके थे फिर भी उन्होंने मुझे शमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया जाम्बवती ने कहा द्रौपदी जी मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं इसीलिए वे इनसे सत्ताईस दिन तक लड़ते रहे परंतु जब परीक्षा पूरी हुई उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं तब उनके चरण कमल पकड़कर शमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म उन्हीं की दासी बनी रहूँ कालिंदी ने कहा द्रौपदी जी जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ मित्रविंदा ने कहा द्रौपदी जी मेरा स्वयंवर हो रहा था वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए वैसे ही मुझे अपनी शोभा में द्वारकापुरी में ले आए मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे सत्या ने कहा द्रौपदी जी मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सिंह वाले सात बैल रख छोड़े थे उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया नाथ लिया और बांध दिया ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगणी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे भद्रा ने कहा द्रौपदी जी भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहां जहां जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे